श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण स दक्षिणेस्वरे एकादश परछेद बेलघरभक्ताय शिक्षा व्याकु सन् निर्बंक कुर यथार्थभक्त लक्षण बेलघर से भक्त भास्त श्रीरामकृष्ण सर्वा अंतरविराजते परम वायवीएन वितरण संस्थानम वितरणसंस्थन कुर तव गृह सह वायी एंधनवाही नल्स संयोग भाष्य परकुल भाव प्रार्थना कार्यामस्ती रूढ़ि त्रिवध्याकर्षण संघाते सती ईश्वरदर्शन सन्ता मातुराकर्षण पति प्रति साधव्यामणिया आकर्षण विष्णु विषय प्रति आकर्षण विशुद्धभक्त लक्षण सी गुरुपदेश शुवा अचंचलिषुला गीतेन जाति सर्पोप स्थैर्यस्था संस्नुते किन्तु न कृष्णसर्प अमेक यथार्थभक्त धारण शक्तिर्जा से कवल चित्र रेखा न प्रतिभासते किन्तु मसी लिप्ते काचे चित्रबिंबालोकचित्र भक्ति मसी पुनरेकक्षण यथारो भक्त जितेन्द्रिवती कामजिभवती गोपिन्य अका आसन्तु संसारस्थि तेन किन साधन से अगतर सौकार्युर्गत योधन यदा शव साधन क्रियते तदा शव अंतरा अंतरा मुखं व्यादा भायती तदर्थम तंडुल भृटचर्णाद आयोजनीयं तन्मुखे मध्ये मध्ये दें शम निरुद्रेगेन जप कर्म शक्य अतः पिवारा शमनीया तोजनाद्याजन विधेय तदा साधन भजन सौकर्य जाये थिद भोगषोस्त संसारे स्थित भजन कुरु निंदते इं व्यवस्था आसी मद गुरुमत् सूप पूर्णयौवनावते अंकाश्रय हरिशंकर्तन चारों विषय पृथक मधुकना उपवशति चातक संधे सर्व जलम हेयर कि जलम न पाश्य कवल स्वाति नक्षत्र वर्षण के मुखम व्यादा ठति सन्यासी नान्य नान्यधम आनंदम स्वदत्ते कवलमशियानंदम मधुम्क्षिव कुसुमें आस्व्याजस्यागी यति मधुपीव गृहस्थभतास्तु एतादीम्क्षिव सन्देश सन्देश मिष्ट उपवशति पुनः दुष्टे पी क्लेश व्रणे उपति यूय उद्यानं यूयश्वराव तत्परा उद्यान दृष्टव सतुष्टा उद्यानकर्तरान्वेकजना जगत सौंदर्य पश्य कर्ताशयती हठ्योगोराजयोग था बेलघर से भक्त षक्रभेद स गायक दर्शि अन षक्रगीत गीत योग विषयक हठ्योग्रजयच्च हठ्योगी का शीरव्यायाचरती उद्देश्य सिद्धिफल प्रदर्शन दीर्घायुषो लाभ अष्टिदिलाभ इेतरा राजद्देश्य राज भक्ति प्रेम जान वैराग्य राजयोगेया वेद सप्तूमयस्त योग्र षट्चक्रा बहुधा सादृशंते वेद से प्रथमत भूम अमीषांच मूलाधार्वाधिष्ठान मणिपुराणे आशुतिसृषु लिंग गुह्यलिंगनासु मनसो मनो वास मनोजद चतुर्सूमि अनाहत पद्म आरोहति तीवात्मा सिखे दिग्गोचरी ज्योतिर्दर्शनचवती साधको वदती कितंकमेत पंच, पंचम भूमिमाररूे मनसी कवल ईश्वरीय च सत्र विशुद्धचक्रम षभूमिराजाचक्रेतभेद तनसी ईश्वर साक्षात्कार जाये कि यहांनाख्य दीपस्यातर आलोक अस्पर्शो अंतरा का च बहित जनको राजा पंचम अभूम ब्रह्मज्ञानोपदेश प्राद स कदापूम कदा वह षूम अवर्तते अनंतरम सप्तम भूमि त्र गोब में जीवात्म परमनोरेक्य जायते सवती देहबुद्धिपेति बाह्य सुनिया जानम्छति विचारस्वती तृलंगस्वामी अवदत विचारे अनेक प्रतीतिर्भव नाना नाप्रतिभा जायते सरमे एक शरीरनाशो किंडलनी जागृति विना चैतन्योदाते ईश्वरदर्शन से लक्षण ये ईश्वर साक्षात्कार स सा स लक्षण स जायते बालकवत्न्मादव जलवत् पिशाचवत्त योधो अहम यंत्र यंत्री स एव अन्य सर्वे तो यंत्री सर्ता अनेकर्ता यहाुु पर्ण विचल तदपी ईश्वरेया राया बोध यहां तंतुवायी रामक्ष वस्त्रमूल्य सदानका कैक्यक लुंठन जात संध्या दस्योधृता अहम प्रसाषु पुरुष नीता पुनः रामक्ष मोचिता सन्ध्या आगत भक्ते सहा लापो श्री प्रभु मडी रामपुर नवचकार भक्त सह विश्रा हरिकथार इधं मणिरांपुरेलघरों भक्तास्थशिरो नतिम देवतानाम नतीदर्शन स्वस्व प्रस्थान प्रत्यार्तंते